पद्मिनी एकादशी व्रत महात्म्य पूजा विधि और व्रत कथा पद्मिनी एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करने वाला विष्णु लोक को जाता है इस व्रत के पालन से व्यक्ति सभी प्रकार के यज्ञों व्रतों और तपश्चर्या का फल प्राप्त कर लेता है भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी का जो व्रत विधान बताया है वह इस प्रकार है एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करें निर्जला व्रत रखकर पुराण का श्रवण अथवा पाठ करें रात्रि में भी निर्जला व्रत रखें और भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें रात्रि में प्रति विष्णु और शिव की पूजा करें प्रत्येक पहर में भगवान को अलग-अलग भेंट प्रस्तुत करें जैसे प्रथम पहर में नारंग, दूसरे पहर में बेल, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में नारंगी और सुपारी निवेदित करें द्वादशी के दिन प्रातः भगवान की पूजा करें फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा सहित विदा करें इसके पश्चात स्वयं भोजन करें इस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य जीवन सफल होता है व्यक्ति जीवन का सुख भोगकर श्री हरि के लोक में स्थान प्राप्त करता है इस व्रत की कथा के अनुसार श्री कहते हैं क्रेता युग में एक परम पराक्रमी राजा कीर्तिवीर्य था इस राजा की कई रानियां थी परंतु किसी भी रानी से राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई संतानहीन होने के कारण राजा और उनकी रानियां तमाम सुख-सुविधाओं के बावजूद दुखी रहते थे संतान प्राप्ति की कामना से तब राजा अपनी रानियों के साथ तपस्या करने चल पड़े हजारों वर्ष तक तपस्या करते हुए राजा की सिर्फ परंतु उनकी तपस्या सफल न रही रानी ने तब देवी अनुसूया से उपाय पूछा देवी ने उन्हें शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा अनुसूया ने रानी को व्रत का विधान भी बताया रानी ने तब देवी अनुसूया के बताए विधा, विधान के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा रानी ने भगवान से कहा प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए भगवान ने तब राजा से वरदान मांगने के लिए कहा राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो जो तीनों लोकों में आदरणीय हो और आपके अतिरिक्त किसी से भी पराजित ना हो भगवान तथास्तु कहकर विदा हो गए कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कृतवर्य अर्जुन नाम से जाना गया कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ जिसने रावण को भी bandi bana liya tha.